श्री राम कृष्ण वचना परिच्छेद सैंतीस श्री राम कृष्ण का प्रथम प्रेमोलमाद पूर्व कथा देवेंद्र ठाकुर दीन मुखर्जी और कुवन सिंह आज अमावस्या मंगलवार का दिन है 5 जून अठारह सौ तिरासी ईस्वी श्री काली मंदिर में है भक्त समागम रविवार को विशेष होता है आज अधिक लोग नहीं हैं राखाल श्री राम कृष्ण के पास रहते हैं हाजरा भी हैं श्री राम कृष्ण के कमरे के सामने वाले बरामदे में अपना आसन लगाया है मास्टर पिछले रविवार से यहाँ हैं कल सोमवार रात को काली मंदिर में कृष्ण लीला पर नाटक हुआ था श्री राम कृष्ण ने कुछ देर तक देखा था वैसे यह नाटक रविवार को होने वाला था पर उस दिन न हो पाया इसलिए कल सोमवार को हुआ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 फिर उसके लड़के का जनेई होने वाला था कहाँ बैठाएं हम लोग बाजू के कमरे में जाने लगे तो वह बोल उठा वहाँ न जाइए उस कमरे में औरतें हैं बड़ा असमंजस था मधुर बाबू लौटते समय बोले बाबा तुम्हारी बात अब कभी ना मानूंगा मैं हंसने लगा कैसी अनोखी अवस्था थी कुंवर सिंह ने साधुओं को भोजन कराना चाह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 साधुओं में से किसी किसी को कहते सुना अरे यह क्या साधु और अवतार में अंतर पाँच बजे हैं श्री राम कृष्ण अपने कमरे के बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं राखाल हाजरा और मास्टर पास बैठे हैं हाजरा का भाव है सोहम मैं ही ब्रह्म हूँ श्री राम कृष्ण हाजरा से हाँ यह सोचने से सब गड़बड़ मिट जाती है वे ही आस्तिक हैं वे ही नास्तिक वे ही भले हैं वे ही बुरे वे ही नित्य वस्तु हैं वे ही अनित्य जगत जागृति और निद्रा उन्हीं की अवस्थाएं हैं फिर वे ही इन सारी अवस्थाओं से परे भी हैं एक किसान को बुढ़ापे में एक लड़का हुआ था लड़के को वह बहुत यत्न से पालता था धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था किसी ने आकर उसे खबर दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है अब तब हो रहा है उसने घर में आकर देखा लड़का मर गया है स्त्री खूब रो रही है पर किसान की आंखों में आंसू तक नहीं उसकी स्त्री इस अपने पड़ोसिनों के पास इसलिए और भी शोक करने लगी कि ऐसा लड़का चला गया पर इनके आंखों में आंसू का नाम नहीं बड़ी देर बाद किसान ने अपनी स्त्री को पुकार कर कहा मैं क्यों नहीं रोता जानती हो मैंने कल स्वप्न में देखा कि राजा हो गया हूँ और सात लड़कों का बाप बना हूँ स्वप्न में ही देखा कि वे लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं क्रमशः वे बड़े हुए और विद्या तथा धर्म उपार्जन करने लगे इतने में ही नींद खुल गई अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रोऊ या अपने उन सात लड़कों के लिए ज्ञानियों के मत से स्वप्न की अवस्था जैसी सत्य है जागृत अवस्था भी वैसी ही सत्य है ईश्वर ही करता है उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है हाजरा पर यह समझना बड़ा कठिन है भू कैलाश के साधु को कितना कष्ट दिया गया जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ वे समाज ही की हालत में मिले थे होस्ट में लाने के लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाड़ा कभी जल में डुबोया और कभी उनका शरीर दाग दिया इस तरह उन्हें चैतन्य कराया इन यंत्रणाओं के कारण उनका शरीर छूट गया लोगों ने उन्हें कष्ट भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हुई श्री रामकृष्ण जिसका जैसा कर्म है उसका फल वह पाएगा किंतु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का शरीर त्याग हुआ वैद्य बोतल के अंदर मकर तैयार करते हैं उसके चारों ओर मिट्टी लीप कर वे उसे आग में रख देते हैं बोतल के अंदर का सोना आग की गर्मी से और कई चीज़ों के साथ मिलकर मकर बन जाता है तब वैद्य बोतल को उठाकर उसे धीरे धीरे तोड़ता है और उसे मकरद ध्वज निकाल कर रख लेता है उस समय बोतल रहे चाहे नष्ट हो जाए उससे क्या उसी तरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गए बोतल पर शायद उनकी चीज़ बन चुकी होगी भगवान का लाभ होने के बाद शरीर रहे भी तो क्या और जाए भी तो भी क्या भू कैलाश के वे साधु समाधिस्थ थे समाधि अनेक प्रकार की होती है ऋषिकेश के साधु के कथन से मेरी अवस्था मिल गई थी कभी शरीर में चींटी की तरह वायु चलती हुई जान पड़ती है कभी बड़े वेग के साथ जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं कभी मछली की तरह गति होती है जिसको हो वही जान सकते हैं जगत का ख्याल जाता रहता है मन के कुछ उतरने पर मैं कहता हूँ माँ मुझे अच्छा कर दो मैं बातें करना चाहता हूँ ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि न न होने पर कोई समाधि से नहीं लौट सकता जीव कोटि के कोई कोई साधना के बल से समाधि तो होते तो हैं पर वे फिर नहीं लौटते जब ईश्वर स्वयं मनुष्य होकर आते हैं अवतार रूप में आते हैं और जीवों की मुक्ति की चाबी उनके हाथ में रहती है तब वे समाधि के बाद लौटते हैं लोगों के कल्याण के लिए मास्टर मन, मन क्या श्री रामकृष्ण के हाथ में जीवों की मुक्ति की चाबी है हाजरा ईश्वर को संतुष्ट करने से सब कुछ हुआ अवतार हो या न हो श्री राम कृष्ण हस्कर हाँ हाँ विष्णुपुर में रजिस्ट्री का बड़ा दफ्तर है वहाँ रजिस्ट्री हो जाने पर फिर गोघाट में कोई बिखेड़ा नहीं होता गुरु शिष्य संवाद शाम हुई मंदिर में आरती हो रही है बारह शिव मंदिरों तथा तो श्री राधा कांत के और माता भवतारिणी के मंदिर में शंख घंटा आदि मंगलवाद्य बज रहे हैं आरती समाप्त होने के कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण अपने कमरे से दक्षिण के बरामदे में आ बैठे चारों ओर घना अंधकार है केवल मंदिर में स्थान स्थान पर दीपक जल रहे हैं गंगा जी के वक् पर आकाश की काली छाया पड़ी है आज अमावस्या है श्री रामकृष्ण सहज ही भाव में हैं। आज भाव और भी गंभीर हो रहा है बीच बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं और देवी का नाम ले रहे हैं गर्मी का मौसम है कमरे के भीतर गर्मी बहुत है इसलिए बरामदे में आए हैं किसी भक्त ने एक कीमती चटाई दी है वही बरामदे में बिछाई गई है श्री राम कृष्ण को सर्वदा माँ का ध्यान लगा रहता है लेटे हुए आप मड़ी से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं श्री राम कृष्ण देखो ईश्वर के दर्शन होते हैं अमुख के दर्शन मिले हैं परंतु किसी से कहना मत तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता मढ़ी इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है पर यह भी कुछ कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन अनेक रूपों में विराजते हैं श्री रामकृष्ण देखो मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोती शील के झील को ले चलोगे वहाँ चारा फेंक दो मछलियां आकर उसे खाने लगेंगी आह मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मा रूपी मछली खेल रही है उसी तरह लंबे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरी भाव आ जाता है जैसे किसी हंडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुँच गई हो उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी बिल्वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएं कर चुका वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो रोते रोते आँसुओं की झड़ी लग जाती थी मड़ी जब आप ही इतनी साधनाएं कर चुके तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे मकान के चारों ओर उंगली फेर देने ही से क्या दीवार बन जाएगी श्री राम कृष्ण साहस्य अमृत कहता है एक आदमी के आग जलाने पर दस आदमी उसके ताप से लाभ उठाते हैं एक बात और है नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है मड़ी आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है श्री राम कृष्ण नहीं लीला भी सत्य है और देखो जब यहाँ आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना खुद नहीं कहना चाहिए इससे अभिमान होता है अधरसेन से भी कहता हूँ एक पैसे का कुछ लेकर आना भवनाथ से कहता हूँ कि एक पैसे का पान लाना भवनाथ की भक्ति कैसी है देखी है तुमने भवनाथ और नरेंद्र मानो स्त्री और पुरुष है भवनाथ नरेंद्र का अनुगमन अनुगमत करता है नरेंद्र को गाड़ी पर ले आना कुछ खाने की चीज लाना इससे बहुत भला होता है ज्ञान पथ और नास्तिकता ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग है भक्ति मार्ग में आचार कुछ अधिक पालन करना पड़ता है ज्ञान मार्ग में यदि कोई आचार भी करे तो वह मिट जाता है खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी झोंक दो वह भी भस्म हो जाता है ज्ञानी का मार्ग विचार मार्ग है विचार करते करते कभी कभी नास्तिकपन भी आ जा सकता है पर भगवान को जानने के लिए भक्त की यदि हार्दिक इच्छा हो तो नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर चिंतन नहीं त्यागता जिसके बाप दादे किसानी करते आ रहे हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है श्री रामकृष्ण लेटे लेटे बातें कर रहे हैं बीच में मडी से बोले मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है जरा हाथ फेर दो अहे तो कृपा सिंधुर गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करते हुए मडी उनके श्रीमुख से वे अपूर्व तत्व सुन रहे हैं